कथयामित हित बृंद चा को गवा नवा बुद्ध निभो बंधुर्न का जस <coughs> सो या मृत मुदगीरता सम्मी रेशत्वां तव बल्लभा विषया नु क्षय नेति कदा <coughs> वृंदारण्य विम यमुना तीरपुलने चरत गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम आए कृष्ण स्वामिल मधुर मुरली दिन विभो प्रसीद क्रोशन निमिषमी दिवस नमः कमलना nama kamalama eline nama kamalapa dai namaste कमल यो ब्रह्मानं विदधात् पूर्वं यो वै बेद प्रणोति तस्मि तग्वेवत्मबुद्धि प्रकाशम मुुर्व शरण प्रपदे बृंदारक बृंद वंद्रजेन्द्र नंदन पादार मकरंद मकर मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर गौंद गो पा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 शब्दादि प्रमाणों से नहीं सिद्ध हो सकता अतएव श्रुति प्रस्थान अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा उपनिषदों के द्वारा और स्मृति प्रस्थान गीता आदि के द्वारा और न्याय प्रस्थान वेदांत के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं नाम का तत्व तब समझ में आएगा जब मेरा नाम का जो तत्व है वो भी समझ में आए तो मैं तत्व के अतिरिक्त दो तत्व और हैं एक ब्रह्म एक जीव इन्हीं दोनों में कोई मेरा होगा ये साधारण बुद्धि में भी आ सकता है कि जब तीन ही तत्व है और तीन में एक तत्व मैं तत्व है तो फिर शेष दो जो बचे उन्हीं दोनों में कोई मेरा है यानी बहुत अधिक नहीं है जिनमें हमको पहचानना हो कौन मेरा है बस दो ही तत्व हैं सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यहां उपनिषदों का है ये वेद का अंतिम भाग है उपनिषद उपनिषद तो बहुत थे लेकिन लुप्त हो गए हैं वैसे मुक्ति को मुक्तिकोपनिषद में बताया गया है एक कश्योपाखाया एक कई पो कई पोपनिषण मता एक कश्योपाखाया एक कैपो कैपो एक पनिशन्मता एक एक शाखा के एक एक उपनिषद होते हैं उपनिषदों में शाखाएं होती हैं। ऋग्वेद वेद में इक्कीस शाखा है यजुर्वेद में 109 शाखा है शाम में 1000 शाखा है अथर्ववेद में 50 शाखा है टोटल 1180 शाखाएं हैं एक हजार एक तो इसका मतलब एक हजार एक सौ अस्सी उपनिषद होने चाहिए नए नए और अधिक क्यों ब्राह्मण भाग भी होता है और आरण्यक भाग भी होता है इस दृष्टि से इसके दुगने हो गए और पूर्व तापनीय भी होता है उत्तर तापनीय भी होता है जैसे पूर्व तापनीय गो, गोपाल तापनीय उपनिषद उत्तर तापनीय ऐसे हरेक उपनिषद में तो कई हजार उपनिषद हो गए एक चौदह मुक्तकोपनिषद फिर मुक्त को पिषद कहता है सर्वोपनिषदाम मध्य सार्टो तरम ये हजारों उपनिषदों में जो सार है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है 108 सौ उपनिषद है हमारे यहाँ उपनिषदों का संग्रह तीन लोगों ने पुस्तक के रूप में किया है एक बासुदेव शास्त्री हैं, उन्होंने किया है और एक श्री राम शर्मा ने किया है तो श्री राम शर्मा ने और लोगों से पृथक होकर के किया है इन्होंने 108 उपनिषद जो प्रमुख रूप से हैं मुक्त को पिषद के अनुसार उनका कनेक्शन किया है ग्रंथ में और बासुदेव शास्त्री वगैरह ने 188 उपनिषदों का कनेक्शन किया है लेकिन वर्तमान में 220 उपनिषद प्राप्त हैं ये श्री राम शर्मा ने अपना अलग नंबर भी उन उपनिषद के ऋचाओं में किया है इसलिए अगर मेरे किसी उपनिषद के मंत्र में किसी को डाउट हो तो ये सब ग्रंथों को पहले पढ़ेगा हो सकता है किसी का नंबर श्रीराम शास्त्री के अनुसार हो किसी का नाम किसी का नंबर वासुदेव शास्त्री के अनुसार हो अरे ये घगड़ा वेदांत में भी आ गया है उसमें भी जितने और भाष्य हैं उनसे पृथक निम्बारकाचार्य ने नंबर कायम किए हैं ब्रह्म सूत्रों में वृद्धि कर दी है जैसे ब्रह्म सूत्र में चार अध्याय है एक एक अध्याय में चार पाद हैं। ये तो माना है निम्बारकाचार्य ने लेकिन जैसे पहले अध्याय में एक सौ अड़तीस ब्रह्म सूत्र है तो उन्होंने कहा कि नहीं एक है एक ब्रह्म सूत्र कम क्यों वो एक ब्रह्म सूत्र है आत्मकृत परिणाम एक चार छब्बीस एक चार सत्ताईस और लोगों ने माना श्रीभाष्य आदि ने लेकिन निम्बार्क भाष्य ने कहा यह दोनों ब्रह्म सूत्र एक ही है आत्मकृत परिणाम यानी भगवान स्वयं संसार बन गए यह अर्थ है मोटा सा डिटेल बताया है मैंने आप लोगों को इसके आगे दूसरे अध्याय में निबारकाचार्य ने चार ब्रह्म सूत्र बढ़ा दिया उनके नंबर है दो एक उन्नीस दो दो दो दो दो इक्तीस दो दो अड़तीस इसलिए और लोगों के अनुसार तो दूसरे अध्याय में एक सौ ब्रह्म सूत्र हैं और निम्बारकाचार्य के अनुसार एक सौ ब्रह्म सूत्र यानी चार बढ़ गए और तीसरे अध्याय में भी निम्बारकाचार्य ने एक सूत्र बढ़ा दिया तीन दो चार तो उसमें भी एक सूत्र औरों के सिद्धांत से है और निम्बारकाचार्य के अनुसार एक तिरासी सूत्र हैं और चौथे अध्याय में दोनों में यानी और सब में का चार्ज में भेद नहीं है छिहत्तर सूत्र हैं टोटल औरों के हिसाब से 545 सूत्र हैं और निम्बार का चार्ज के अनुसार पांच सूत्र हैं और जो बढ़ाए हैं सूत्र चार्य ने वह भी सुन लो यथाच प्राणादि प्रवृत्ते क्षणिकवात संबंधानुपत्ते सूचक ही ये पांच सूत्र बढ़ाए और एक सूत्र घटाया आत्मकृते परिणाम इसलिए चार सूत्र का अंतर हो गया है ये समझ लीजिए इसलिए अगर मेरे बताए हुए नंबरों में कहीं कुछ फर्क मिले तो सब ग्रंथों को पढ़िएगा तो समझ में बैठ जाएगा अस्तु मैं कौन हूं इस बारे में वेद क्या कहता है उपनिषद क्या कहता है सबसे पहले हमको ये देखना होगा उपनिषद कहता है सर्वाजीवे सर्व संस्ते बृहन्ते अस्मिन हंसो भ्राह्म ते ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्मा प्रेरित रंच मुष्टे नामृतत्वे श्वेता चतरोपनिषद्छा और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है फिर आगे कहा संयुक्त में तत्म क्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीश्चात्मा बध्यते भोक्तृभाव मुच्यते सर्वपाशी श्वेताश्रुतरोप निषद एक उावी्येका भोक्तृभ्यायुक्त अनंत विश्व हकर्ता विंदते ब्रह्म चरम मे तत्व शुपनिष क्षर प्रधानमृता क्षर हराक्षराशते देवेका तुनाभाूय विश्व मया निवृत्ति श्वेता चतरोपनिषद एक दस एक तेयम निवात्म संस्थम ना परम वेदित किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेता मर्व प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में ये सब मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है ये सब मंत्र कह रहे हैं कि तीन तत्व होते हैं एक ब्रह्म एक जीव एक माया और ये बात गीता भागवत सब में है एक सी द्वाद पुरुषो लोकक्षर चाक्षर एवं क्या क्षर सर्वाणी भूतास्थो क्षर उच्य से परुदाह जो लोकत्र यस्मा तीहक्षदू जाति पुरषोत्तम गुह्यतम शास्त्रम पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस गीता येषो वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश भागवत सात पंद्रह सत्ताईस प्रधान माने माया पुरुष माने जीव ए और ए उसका अध्यक्ष भगवान ये तीन तत्व हैं। वो तो सब शास्त्र वेद कह रहे हैं एक स्वर से बहुत विस्तार से आपको बताया गया था कि तीन तत्व हैं तो मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं आत्मा भी कहते हैं चेतन भी कहते हैं चित्त भी कह देते हैं तो ब्रह्म और जीव में भेद भी है अभेद भी है दोनों बातें हैं इनका ध्यान रखना कुछ लोग कहते हैं केवल भेद है गलत कुछ लोग कहते हैं केवल अभेद है गलत भेद भी है अभेद भी है ये सही अभेद क्या है तत्वमासी देखिये वेद कह रहा है छोग्योपनिषद छ आठ सात अहम ब्रह्माष्टी बृहदारण्य को पिषद एक चार दस मैं ब्रह्म हूं तू ब्रह्म है पुरुष एवे दग्व सर्वम श्वेता चतुरोपनिषद तीन पंद्रह ईशावास मृदग्धम सर्वम ईशावास्योपनिषद एक ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं बस एक तत्व है अभेद है उसी को हम जीव कहते हैं उसी को हम संसार कहते हैं है एक ब्रह्म विस्तार पूर्वक उपनिषदों में कहा गया है वेदांत में कहा गया है बहुत विस्तार से दहर विद्या में बताया गया दहर उत्तरे भ गत शब्द्या दृष्ट लिंग धते महिमोस्यापलब्धे प्रसिद्ध इतरपरामर्शा शही चेन्नासंभवाद उत्तराचेभूतस्वरूपस्तु एक तीन चौदह एक तीन पंद्रह एक तीन सोलह एक तीन ये वेदांत सूत्र है अर्थात आपके हृदय में आप और आपका अंशी स्वामी पिता भगवान ये दो हैं ये भेद बता रहा है वेदांत और वेद भी बता रहा है दो्योपनिषद यथा क्रतु लोके क्रत रश्मन लोग जला नीति शांत उपासन चौदह एक सब जीव उससे पैदा हुए हैं ये अलग है ब्रह्म ही जीव नहीं है नंबर दो हमसे ब्रह्म अलग है मनोमय प्राण शरीरों भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वमिद मत तो वा क्य तीन चौदह दो ये गुण तो जीव में है नहीं जो इतने बड़े वेद मंत्र में लिखे हैं एक भी गुण नहीं है और अस्पष्ट इसके आगे फिर कहता है छादोग्योपनिषद एस म आत्मा अंतर हृदय एस माने वो भगवान म मान्य जीव मेरा मां माने संस्कृत में होता है मेरा इमे का मां बोल रहे हैं संधि हो गई है आत्मा वो परमात्मा इस जीवात्मा की आत्मा है वो पृथक है ये है कौन जीवात्मा की आत्मा यह है तीन चौदाह तीन अब तीन चौदह चार में कहते हैं आत्मा अंतर हृदय एतद ब्रह्म तीन चौदह चार क्लियर कर दिया इसको ब्रह्म कहते हैं जो मेरी आत्मा की आत्मा है उसी को परमात्मा भी कहते हैं और वेदांत भी कहता है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश एक दो एक विभक्षित गुण उपत् दो दो शब्द विशेषात एक दो पांच स्मृत एक दो छा, वो ब्रह्म अलग है जीव अलग है वेदांत में तो बहुत विस्तार से कहा गया है मय के विषय में भी और मेरे के विषय में भी मय के विषय में पूछा गया वेद व्यास से ये अणु है कि शरीर के बराबर है कि सर्व व्यापक है तो उन्होंने कहा वेद कहता है अणु प्रमाणात एक दो आठ कठोपनिषद पेशोणुरात्मा तीन एक नौ मुंडकोपनिषद बालाग्रशत भाग्य से शतधा कल्पित ची वो जीव है पांच नौ श्वेता ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो अणु है और फिर वेदांत कहता है उत्क्रांत गति नाम अरे जीव मरने के बाद निकलता है सबको लेकर इंद्रिय मन बुद्धि को लेकर निकलता है ये मोटी नहीं एक सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि होती है उसको लेके निकलता है निकल कर जाता है और फिर लौट कर आता है इबेद कह रहा है, सरदा आसमान शरीरा दूत भाई सर्वक्राम कौशिक की उपनिषद तीन चार ये वही के आसमान लोकात चंद्रमस में गंती कौशित की उपनिषद एक दो तस्मान लोकार पुनरे तस्मय लोकाय कर्मणे बृहदारण्य को उपनिषद चार चार छात वो निकल कर जाता है अगर सर्व व्यापक होता तो कहा निकलता कहा जाता तो यही रह जाता और लौट के कर्म फल भोगने आता है ये भी कह रहा है वेद आजी ये तो ठीक है लेकिन शरीर परिमाण होता है हम बोलते हैं तीसरे है सर्व व्यापक नहीं है ठीक है अणु भी नहीं है जितना बड़ा शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है जीव है क्योंकि सारे शरीर में चेतना रहती है चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो वेदांत न्याया नये नहीं नत्मा आकार नंबर दो न चर्याद अविरोधो विकारादिभ्या नंबर तीन अंत्यावस्थित नित्यवाद अभिशेषा दो दो बत्तीस दो दो तैतीस दो दो चौतीस ये वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि क्यों जी अगर शरीर के बराबर आत्मा कहते हो तो हाथी की आत्मा चीटी में समाएगी कैसे वो तो बहुत बड़ी आत्मा होगी और चीटी का शरीर तो बहुत छोटा सा होता है मच्छर का शरीर और छोटा होता है नंबर दो वो मच्छर के शरीर वाली आत्मा छोटी सी वो हाथी में अगर जाएगी तो तो एक कोने में कहीं रहेगी नहीं ऐसा नहीं है अंत्यावस्थित उभय नित्यत् जीव घटता बढ़ता नहीं है वो नित्य एक रस रहता है तो फिर क्यों ये चीठी और ब्रह्मा हाथी में पूरे शरीर में फैला देता है कैसे फैला देता है और रहता है तो वेद कहता है मैं बताऊं हृद ही एस आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन छा सवा एस आत्मा हृदय शांशत आठ तीन तीन हृदय में रहता है अभ्युपगमात हृदि ही वेदांत हृदय में रह करके सारे शरीर में कितना फैला देता है जीव देखो एक प्रकाश एक जगह बल्ब है और सारे हॉल में प्रकाश फैलाए हुए हैं तो उत्क्रांति गति नाम फिर आगे कहा स्वात्मना च उत्तर यो फिर कहा न अु अतछ्रुते रीति चेन न इतराधिकारात फिर कहा सो सब माना नानाभ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 इतने सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैला देती है चाहे वो चींटी हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे हाथी हो सब में और फिर कहा वेदांत ने करता शास्त्रार्थवत्ता एक जीवात्मा कर्ता है सब कर्मों का दो तीन तैतीस वेदांत और वेद भी कहता है ये सही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता ग्राता मनता बोधा करता चार नौ प्रश्नोपरिषर्त अथ जो वेदम वेदेदम जिग्राणी सा आत्मा छादोग्योपनिषद आठ बारह चार अथ जो बेदेदम मनवान सा आत्मा आठ बारह पांच छादोग्योपनिषद ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो जीवात्मा जो हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना पैदा करता है उससे परमात्मा में बहुत भेद है भेद व्यपदेशा देखो भेद व्यपदेशाच्य भेद व्यपदेशाच्य अन्य उभ भेदे नयन मधीय और पत्यादि सुसुप्त कांतोदे निक कुंडलव प्रकाशाश्रय व तेजस्वाद अधिकोपदेश एक तीन चार एक एक अठारह एक एक बाईस एक दो इक्कीस एक तीन तैतालीस एक तीन चौवालिस तीन दो छब्बीस तीन दो सत्ताईस तीन चार आठ ये नंबर है इन सब वेदांत सूत्रों के ये सारे वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से परमात्मा का बहुत बड़ा भेद है अधिकांश भेद निर्देशात फिर कहा दो एक बाईस अस्मा दिवत दो एक तेईस जैसे लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती ऐसे ही लक्कड़ पत्थर से जीव की तुलना नहीं हो सकती यानी जीव ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है ये अल्पज्ञ है वो सर्वज्ञ है लो जर्वज्ञ सर्विद्ध में अंत तो मुंडषद एक एक नौ यवज्ञ सुबालनिषद सात एक यज्ञ मांडुक्योपनिषद छ सर्वज्ञ महोपनिषद पांच पंद्रह ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान सर्वज्ञ है और हम लोग अरे अल्पज्ञ भी कितने कम कहीं गिनती नहीं एक सब्जेक्ट में भी परिपूर्ण नहीं है हजारों सब्जेक्ट है संसार में और भगवान तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वसुहृत सर्वेश्वर इसलिए भगवान से जीव का भेदा भेद है लेकिन बहुत अधिक संबंध है नंबर एक साधे नंबर दो सख्य नंबर तीन साजात्य नंबर चार सायुज इतने सारे संबंध हवा सुपरणा सऊजा सखाया वेद कह रहा है श्वेताश्त और उपनिषद चार पक्षी हैं दोनों पक्षी हैं माने चित्त हैं चित माने चेतन भगवान भी चेतन हम भी चेतन वो सर्व व्यापक है हम देह व्यापक है ठीक है लेकिन है तो चेतन एक आदमी कह सकता है हम भिखारी है वो खरब है लेकिन है तो आदमी और दो में किसी का मर्डर होगा तो फांसी होगी अजी तुम भिखारी हो तुमको मारा जाए तो फांसी क्यों होगी और वो खरब है प्राइम मिनिस्टर है उसको मारा जाए तो फांसी होना चाहिए नी सब आदमी बराबर <laughs> इसलिए हम कह देते हैं हम ब्रह्म एक है जी वो भी चेतन है हम भी चेतन हैं वो महाचेतन है हम हैं एक कभी ने मजाक किया उसने कहा घटा नाम निर्मात त्रिभुवन विधा तुष्च कला एक कुम्हार ब्रह्मा के आगे खड़ा हो गया कंपटीशन में कुम्हार जो तुम चौरासी लाख प्रकार के बर्तन बनाते हो ना ये शरीर आत्मा के लिए हम भी अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं छोटा बड़ा उ, इस ढंग का ये सुराही है ये घड़ा है ये मटका है ये कूड़ा है अनेक प्रकार के तो हम भी हमको भी विधाता कहा जाए बर्ड बुक्त में हमारा भी नाम विधाता के बराबर किया जाए हा? ऐसे ही कह हैं लोग कि जीवात्मा ही परमात्मा क्योंकि दोनों चेतन हैं तो वो जीवात्मा और परमात्मा दोनों पास पास है और चेतन है एक बात ये मिल गई और सख्य है सखा है दास सुपरणा सव्या सखाया सखा है और एक स्थान पर है दोनों और इतने नजदीक है कि या यह आत्मनिष्ठा हम उसी में रहते हैं भगवान के अंदर रहते हैं वो हमारे अंदर रहता है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिषति अठारह इकसठ गीता सर्वस्त चाहम हृदय सन्निविष्ट गीता पंद्रह पंद्रह ब्रह्मणो हृदय स्थानम ब्रह्म विद्योपनिषदेद कह रहा है इकतालीसवां सूत्र इकतालीसवा मंत्र वो सबके हृदय में रहता है और हृदय में हम भी रहते भगवान तो यहां तक कहते हैं कि हृदय परित्यज्य, परित्यज हृदय स्थम ज यानी अंतस्थम परि त्यजिष्टम बहिष्टम जस्तु सेवते मूर्ख लोग मैं अंदर बैठा हूं साक्षात वो नहीं मानते और बाहर जाते हैं मंदिरों में पत्थर के भगवान को देखने अरे मैं अंदर बैठा हूं मान लो ना दिखाई तो पड़ते नहीं हो कैसे मान ले हाँ? जावाड़ी दर्शनोपनिषद चार अट्ठावन ऐसे मूर्खों के लिए वेद ने कहा हस्तस्त पिंड जैसे हाथ में रसगुल्ला है हम वो नहीं खाते और लिहते कूर पर महात्मा ना अपनी कुहनी चाट रहे हैं और उस हाथ में रसगुल्ला है वो नहीं खाते अंदर भगवान बैठा है वो नहीं मानते और पत्थर में भगवान है ये मानने को तैयार बैठे हैं तो अंदर भगवान है तो इसलिए हमारा उससे गहरा संबंध है बल्कि उससे ही संबंध है भी नहीं शरीर का माया से संबंध है हमारा उससे संबंध है दो तत्व है ना हमारे अतिरिक्त सीधा सीधा हिसाब है गधा भी समझ जाए ये शरीर माया से बना है इसलिए इसका सामान माइक जगत में है मैं भगवान का अंश हूं इसलिए मेरा संबंध भगवान से है दिव्यो देव एको नारायणों माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति सुबालो छे चार वेद कह रहा है गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीज गीता नौ अठारह ये महम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुह्रदो दैव मिष्टम तीन पचीस अड़तीस भागवत सब शास्त्र वेद कह रहे हैं वही हमारा सब कुछ है और आप लोग भी मंदिरों में बोलते है न तुमेव माता च पिता त्वेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या तुमे द्रविणम तमेव तुमेव तुमे सर्वम सर्वम मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु पूरा अंतरामी लक्ष्मण ने कहा था राम से हमको पट्टी पढ़ा रहे हो कि तुम्हारे पिताजी दशरथ जी की हालत खराब है हमारे पिता तो तुम हो भ्राता भरता च बंधु चो पिता चो मेरा गवा जीवात्मा का पिता परमात्मा है शरीर का पिता कोई होगा एक नहीं अनंत हो चुके सब कुत्ते बिल्ली गधे हमारे बाप बन चुके हैं मान शरीर के बाप हमारे नहीं। हम तो भगवान के पुत्र है अमृत पुत्रा वेद कह रहा चैलेंज के साथ यथो तो वायुमानी भूतानी जायंते पैतरीयो पनिषद तीन एक तलानित शांत तो उपासित तो, छ्यो पनिषद तीन चौदह एक सब उसी से पैदा हुए हैं तो इस प्रकार मैंने जीव का स्वरूप बताया और भगवान का स्वरूप भी डिटेल में बताया था आप लोग भूल जाते हैं वो ब्रह्म है ब्रह्म मैंने जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे कितना बड़ा हो सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म तैतरीयोपनिषद दो एक अनंत मात्रा का बड़ा हो अगर अनंत मात्रा का बड़ा ना होगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय कैसे होगा उसके भीतर उसके तो ब्रह्मांड अनंत है संख्या चेत रजसा मस्त न विश्वानाम कदाचन अनंत ब्रह्मांड है वो महाप्रलय में भगवान के रोम में मिल जाते हैं रोए में इतना बड़ा है और इतना छोटा है कि सबसे छोटे में व्याप्त हो जाता है अनोरणियान महतो तो महिया गुहायाम नहीं तो चजन तो हो तीन बीस श्वेता और उसके बराबर भी कोई नहीं उससे बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं त्यधिक दृश्यते छे आठ ऐसा है वो ब्रह्म और कैसा है वो आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद है कि नहीं नहीं ये तो सचिद तो इसलिए बोलते हैं कि उसका जो आनंद स्वरूप है वो नित्य है जिसको मिलता है नित्य के लिए मिल जाता है और चेतना ने चेतन है संसारी सुख जड़ है ना रसगुल्ला कैसा होता है अच्छा होता है अच्छा होता है अरे वो कुछ चलता फिरता बोलता हंसता खेलता कुछ है नहीं नहीं जी वो तो जड़ है बस फीलिंग में आता है भगवान का आनंद ऐसा नहीं है वो चेतन है तो उनका स्वरूप आनंदो ब्रह्मेत बजाना तीन छतरियो परिषद और वेदांत भी कहता है आनंद मयो आनंदमयोभ्यासात एक, एक तेरा और वो कैसा है उसके दो रूप हैं, यानी स्वरूप शक्ति से वो चाहे जब निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाए और जब चाहे सगुण सब विशेष साकार बन जाए द्वेवाव वाव रूपे मूर्तन चयुवा मूर्तन च शंकराचार्य ने भी मान लिया द्विधम ही ब्रह्म अवगम्यते थे मूर्तन चै मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे ब्रह्म का दो रूप है और वो कैसा है रसो बैसा वो रस रूप है दो साथ साहेष रसानाम नाम रसतमा छोपिषद एक एक तीन आनंद चार, चार बासठ आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विभेति कदाचन श्वेता तैत्तरीपनिषद दो चार तैत्तरीपनिषद दो नौ अब ब्रह्मोपनिषद ने भी ये मंत्र है और सांडल्योपनिषद ने भी ये मंत्र है दो एक सरभोपनिषद ने भी ये मंत्र है बीसवाण्ञ्यात कप्राण्ञ्यात धदेश आकाश आनंदो नस्यात तैतरियोपनिषद दो सात तस्मा तस्माद विज्ञान मनो नतर आत्मा आनंदमय तैतरीयनिषद दो पांच आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से ब्रह्म बत्तीस ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद है और कैसा है वो ब्रह्म वो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का आश्रय है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम चौदह सत्ताईस यदा पश्चात पश्चते रूप वर्णम तीन एक तीन मुंडकोपनिषद और कैसा है वो ब्रह्म अनंत रूप धारण कर लेता है बहुमूर्तिक मूर्ति कम भागवत दस चालीस सात आठ तीन नौ बेड़ भी कहता है गोपाल तापनीय परिषद का उन्नीसवा मंत्र एकोपन जो बहुधा विवाह और कैसा है वो ब? सबका आश्रय है आधार मत्तः पर नान्य धन गीता सात सात अहम् कृष्णस्त जगता प्रभव प्रलय गीता सात छे और वेद भी कहता है जस्मात्म न परमस्त किंचित जस्मा नानी यो न ज्या कच्चित श्वेताचुतरोपनिषद तीन नौ और वो एक सर्वभूत गूढ़व्यापी सर्वभूतात्मा और कैसा है वो ब्रह्म वो लीला पुरुषोत्तम है तम देवता नाम परमंच दैवतम श्वेताचुतरोपनिषद छे सात कृष्णो हवई परम दैवतम गोपाल तापनीयोपनिषद का दूसरा मंत्र और कैसा है वो मनुष्य के आकृति वाला है दुभिजम ज्ञान मुद्राढ़ गोपाल तापनीयनिषद का आठवां मंत्र और कैसा है वो ब्रह्म वो करुणा वरुणालय है निरपेक्षनि शांतम निर्भरम अलुब्र जाम्य हम भक्तों के पीछे पीछे चलता है उनके चरण धूली पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। और कैसा है वो ब्रह्म और इतना सुंदर है कि स्वयं मोहित तो हो जाता है देखकर। कर विस्मापनम स्वच्छ सौ भगर दे तीन दो बारह और कैसा है अरे उस ब्रह्म का लोक भी है अपना वो खाली सर्व व्यापक नहीं है उसका अपना लोक है गोलोक। लोक सूर्यो तद भाष न शशांको पाव यद्गत्वा पावक यद गा निवर्तनते तद धाम परम गीता पंद्रह छ्र वगैरा ये माया का सामान नहीं जा सकता कोई देवी देवता वहां बस श्री कृष्ण और उनके संत वहीं रहते हैं ते सु काले मुंडकोपनिषद तीन दो छिव्य ब्रह्म पुरे हे सोम्यात्मा प्रतिष्ठता दो दो सात मुंडकोपनिषद अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठत तेनोपनिषद चार नौ अस्म लोका दुत्रम्य लोके सर्वान सर्वान्ना मृत समोपनिषद तीन एक चार और ये मंत्र आत्मबोधोपनिषद में भी है एक सात सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परम पदम नृसिंग तापनीयोपनिषद आठ तीन गोपाल तापनीयनिषद ने भी ये मंत्र है सत्ताइसवा सुबालोपनिषद ने भी ये मंत्र है छ सात स्कंदो परिषद ने भी ये मंत्र है चौदाहवा त्रिपुरा तापनियो परिषद ने भी ये मंत्र है एक चार चार एक और पेंगलो परिषद ने भी ये मंत्र है चार तीस न सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम चंद्रता मोह विद्युत तो कृतो तमेवत मनुभाति तस् सर्विदी भाति श्वेताशतरोपनिष्छे चौदह और ये मुंडकोपनिषद ने भी मंत्र है दो दो दस ये वेदों में उपनिषदों में भगवान के धाम का वर्णन है और भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया यहा तीन पंद्रह चौदह नैयत्र माया कि परे हरे दो नौ दस नैयत्र सत्व नरजस्तमच दो, दो सत्रहराजमान स्वायु चयी सर्वता चार बारह छत्तीस ये सब वेद मंत्र और भागवत आदि के प्रमाण कह रहे हैं भगवान का लोक भी होता है ऐसा कोई भगवान एक है राधा कृष्ण कहते हैं तीसरी शक्ति एक माया है इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया छुपा रखा था संक्षेप में समझ लो माया तो ऐसे ही है मायाम तु प्रकृति विद्यान माई नु महेश्वरम भगवान भी माई है हम भी माई है हाँ। देखो ना वेद कह रहा है माइनम तुमेश्वरम हो भगवान माई है माई माने माया वाला माया वाला हा माया उसकी शक्ति है ना हा तो शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती अरे आग जलाने की काम करती है ना तो जलाने की शक्ति आग से अलग कैसे रहेगी प्रकाश करते हैं तो आग से अलग कैसे होगा प्रकाश उसमें दो विरोधी गुण है आग जलाती भी है और प्रकाश नहीं जलाता देखो कमाल जड़ वस्तु में ये दो विरोधी गुण हैं हम प्रकाश में बैठे हैं ये हाँ, सैकड़ों प्रकाश आपके असहाल में है अवाग और एक चिनगारी भी पड़ जाए <laughs> तो वो रूप विराट बना लेती है अब बड़े बड़े घरों और मोहल्लों को जलाकर खाक कर देती है बड़े बड़े प्रबंध है हमारी दुनियाबी गवर्नमेंट में सब देशों में फायर ब्रिगेड बना हुआ है हर 50 गाड़िया आई फिर भी दो दो हफ्ते लग जाते हैं आग बुझाने में हा? एक आख के दो गुण क्या कमाल है एक गुलाब के फूल में कांटा भी फूल भी विरोधी अरे आपके शरीर में एक नाखून ऐसा है काट दो होता रहे और एक ऐसा है जरा सा कट जाऊ आप करते हैं वो नाखून ये है ना हा सिर के बाल सरदार जी सो रहे थे काट दिया बाल उनके जागे तो कहे क्या हुआ कौन है बदमाश वो काट के चला गया ये बाल क्या बाहर से चिपकाए हुए हैं नकली नकली भी होते हैं आजकल नहीं जी ये तो हमारे अंदर से निकले हैं तो अंदर तो सब चेतन है कहीं सुई दर्द होता है है अब बाल काटता चुभा और नींद आ गई जड़ वस्तु चेतन से जड़ पैदा हो रहा है ये माया का चमत्कार भगवान में क्या होगा इसको कौन सोच सकता है जो लोग कहते हैं भगवान ने चेतन होके जड़ जगत बनाया और वो आप कहते हैं भगवान ही संसार बने हैं वो तो चेतन है जड़ संसार कैसे बन जाएंगे वो तो ज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है और नित्य भी है और संसार तो सब उल्टा यहां दुख ही दुख है और ये प्रलय भी हो जाता है इसका अनित्य भी है ये भगवान का विरोधी अरे भगवान में सब गुण विरोधी है ईश्वरे ब्रह्म नो विरुद्ध दस तीन उन्नीस वसुदेव जी ने प्रार्थना की थी जब भगवान अवतार लिए थे आप दो विरोधी गुणों के अधिष्ठान है आश्चर्यजनक है आप करण्य निह भो भवस्ते दुर्गाश्रय हारी भयात पलायनम कालात्मनो यत स्वात्म आप आपके कोई इच्छा नहीं है? नहीं है जी मुझे क्या इच्छा होती आप कर्म करते हैं बहुत सारे कर्म करते हैं मेरे बराबर कौन करेगा इस सृष्टि को प्रकट किया सृष्टि में व्याप्त हुआ एक एक जीव के हृदय में बैठा उसके प्रत्येक अनंत जन्मों के कर्मों का पोथा लेके बैठा उसके कर्म का फल देता रहा उसके शरीर में इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति देता रहा उसके आइडियाज नोट करियम मैं कितना काम करता हूं और अकेला करता हूं और अनंत तो ब्रह्मांड के अनंत जीवों का एक साथ करता हूं तो बिना इच्छा के तो कर्म नहीं होना चाहिए हा आप लोग नहीं कर सकते हम मैं करता हूं आप अजन्मा है हा हाँ। मेरा कोई मां बाप नहीं मैं सदा से अकेला हूं लोग तो कहते हैं आप नंद नंदन है वो तो क्या आप हंस रहे हैं जवाब दीजिए ना अरे क्या जवाब दे जी हम दो विरोधी धर्म वाले हैं आज भी है जन्म भी लेते हैं सबके पिता भी हैं और तो पिता बनाते भी हैं बेटा भी बनते हैं और आत्मा राम भी है आत्मा राम बाहर से कुछ नहीं चाहिए और गोपी राम भी बन जाता हूं लम्पट बनकर गोपियों के पीछे घूमता हूं है प्यार कर ले और उसकी गाली खाता हूं और मैं सोच लू अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए समाप्त हो जाए सोचने से और जरा के भय से मैं भाग के इंडिया बाहर हो जाता हूं समुद्र में जाके अपना अलग से बसाता हूं द्वारिका पूरी सद विरोधी बातें तो वो माई भी है माया शक्ति उन्हीं की है लेकिन हम माई अलग ढंग के हैं हम माया के अंदर में हैं वो माया के अधीश हैं स्वामी हैं इतना बड़ा अंतर है देखो जेल में कैदी भी जाता है और कैदी को ले जाने वाला पुलिसमैन भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है इलाज कराने करने हो बिना अस्पताल के कोई जेल खाना नहीं होता और बहुत से लोग अपने कैदी भाइयों से मिलने भी जाते हैं हा? आए से ही ये संसार रूपी जेल में हम लोग बंदी बनकर अपराधी हैं ना आए हैं और इसी में बड़े बड़े महापुरुष भी आते हैं हमारे कल्याण के लिए वो डॉक्टर हैं अरे स्वयं प्राइम मिनिस्टर भी आ गए कौन रोकेगा उसको भाई भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेके जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि महापुरुषों से काम नहीं चल रहा है तो उनको आना पड़ता है आते अनंत बार आए हो सकता है इस समय भी वो हो कहीं अवतार लिए हो उनके अवतार लेने का ढंग कोई नहीं जान सकता कहीं माया बद्ध बन करके अवतार लेते हैं कहीं माया तीत हो करके, कहीं चमत्कार दिखाते हैं पैदा होते ही बाप को लेकर जेल से फरार हो हाँ? फिर भी हम लोगों ने भगवान नहीं माना कभी हम लोगों ने सुना कि ये ऐसा जेल से भागे हैं अरे यार सब गपे झोंकते हैं ऐसा कहीं हो सकता वो तो जेल वाले सो गए होंगे नींद आ गई होगी और बाई चांस ताला न बंद किया होगा तो बाई चांस निकल गए तो बाई चांस को उन्होंने कह दिया चमत्कार है ना <laughs> बेवकूफ थोड़े ऐसे मान ले अरे हालत तो देख रहे हैं दो दो रोटी के लिए ये चोरी करता है मक्खन की लड़कियों के पीछे घूमता रहता है भगवान है ये यही यही बाप को लेके भागे जेल से ऐसी गप्पे उड़ाते हैं आप लोग किसी नाव ने इनको पार कर दिया होगा तो ये कहते हैं कि यमुना ने मार्ग दे दिया ये साहब गपे हैं। हम लोग अपनी बुद्धि के आगे किसी को मानने को तैयार नहीं हुए आज तक न किसी को संत माना और न भगवान का अवतार वाले को अवतार माना हमारी बुद्धि के आगे सब फेल तभी तो हम दंड भोग रहे हैं चौरासी लाख का अगर मान लिए होते और शरणागत हो गए होते तो माया से उत्तीर्ण हो गए होते तो माया के लिए बड़ा सुंदर निरूपण किया है भागवत ने रितम जत प्रतीत न प्रतीयत चात्मनि त्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमा एक श्लोक में गागर में सागर भर दिया वेद अभ्यास ने जरा बुद्धि लगाइएगा जोरदार जत प्रतीय जहां भगवान नहीं होते वहां माया होती है जहा भगवान नहीं होते वह माया की प्रतीति होती है ऋतेर्थम जत प्रतीयत ये अर्थ तो है इसका भागवत के पहले अध्याय में पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक जन्मा जतोन्वयादि तरत चार स्विज्ञ स्वराट इसकी चौथी लाइन है धाम स्वेन सदा निरस्त कुहत सत्यम परम धीमहि अपनी योग माया से माया को दूर रखते हैं भगवान उनके पास नहीं खड़ी हो सकती धामना विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ बांचितम स्वतेज नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भगवंतमी मही दस सैतीस तेईस यानी योग माया से माया को दूर रखते हैं श्री कृष्ण उनके सामने नहीं आ सकती बिलज जमान जस्य स्था तुमी क्या पथे मुया दो पांच तेरा भागवत वो शरम से जुक्त होकर माया भगवान से दूर रहती है माया पर भूमखे च बिलद जमाना हो माया शर्म से जुक्त होकर भगवान से परे रहती है दो सात सैतालीस माया कैवल्य स्थित आत्मनि एक सात तेईस माया दूर हो रहती है उनकी चित शक्ति से योग माया शक्ति से स्वरूप शक्ति से तो भागवत कह रही है जहां मैं नहीं रहता हूं वहां माया रहती है जैसे प्रकाश के सामने अंधकार कभी नहीं आया न आ सकता है खड़ा नहीं हो सकता प्रकाश तो एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील जाता है इतना भी समय नहीं लगता आता ही नहीं, आती ही नहीं माया भगवान के सामने जाने का सवाल कहा से आवे कि भगवान आए तो माया इतनी दूर चली गई भगवान और माया ये इतने विरोधी हैं जैसे प्रकाश और अंधकार लेकिन भगवान के बिना माया कुछ नहीं करती देखो उल्टा हो गया भगवान के बिना कुछ नहीं करती तो भगवान से दूर कैसे रहेगी फिर यही तो कमाल है। देखो सूर्य की किरण पानी में दिखाई पड़ती है हा तो किरण सूर्य से दूर है ना हा वो सूर्य नहीं है सूर्य से दूर है पृथक है लेकिन वो परछाई जो है पानी में वो सूरज के बिना नहीं पड़ सकती रात को कहा पड़ती उसी पानी को रात को देखने गए हैं वो परछाई सूरज की अरे अब सूरज नहीं है तो परछाई कहा से आएगी गढ़ा तो जहां माया जहा भगवान है वहा माया नहीं जाएगी लेकिन भगवान के बिना माया कुछ कर भी नहीं सकती यानी भगवान रूपी सूर्य से ही वो प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ा लेकिन वो सूरज से अलग है लेकिन ये प्रतिबिंब सूर्य के कारण ही है रात को सूर्य नहीं है प्रतिबिंब नहीं है भगवान के गोलोक में माया नहीं है महाप्रलय में माया नहीं है तो रितिर्थम जत न ततीयत चात्मन ये माया दो प्रकार की होती है ध्यान से सुनो हम विस्तार नहीं कर सकेंगे एक जीव माया एक गुण माया जीव माया जो हमारे ऊपर हावी है और गुण माया एक अलग होती है वो शक्ति है भगवान की त्रिगुणमयी माया लोहित शुक्ल कृष्णा सांडल्योपनिषद तीन एक अजाम काम लोहित शुक्ल कृष्ण श्वेता सुतरोपनिषद चार पांच तीन गुणों की माया सात्विक राजस तामस ये गुण माया कहलाती है दैवी है सुणमयी मम माया दूरत्य ये मेरी माया जो है गुण माया ये दुरातया है को कोई नहीं पार कर सकता मेरे सिवा हाय जड़ लेकिन मेरी शक्ति पाकर मेरे बराबर हो गई है ध्यान दो इस पॉइंट पर मेरे बराबर हो गई है देखो ये हाथ है जड़ है हम अगर मन बुद्धि न लगावे तो जहां रखे हैं यही रखा रहेगा एक आदमी ने एक आदमी को एक झापड़ लगाया कौन सा लगाने वाला एक साल का बच्चा माने हाथ चूम लिया उसको क्या लगेगा बड़ा छोटे से बच्चे का एक पहलवान ने झापड़ लगाया सब दांत बाहर चले गए अब ब्लीडिंग शुरू हो गई आज हमने टीवी पर देखा एक पहलवान लगातार सात ट्रकों को अपने ऊपर से चलवाया उसने सात एक के बाद एक एक, एक सेकंड पर और फिर बाद में खड़ा होकर ऐसे कर भरे ट्रक इतने वजनी ट्रक तो ये जो हाथ है या शरीर है वो सब की अलग अलग ताकत है ना बड़े पहलवान का बड़ी ताकत है एक कमजोर का मामूली ताकत है तो भगवान ने की जो ये माया है वो जब भगवान अपनी शक्ति दे दिए तो भगवान के बराबर हो गए अब किसकी हिम्मत है जो लड़ सके माया से नारद भाव भव बिरदी जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध की नहु के ही को चावन जेही छोटे मोटे की क्या गिनती जग पेखन सब देखन हारे विधि हरी शंभु न हारे शिव बिरं का है को है बपुरा शिव चतुरा नन देख डराही आप जीव के ही लेखे माही भगवान की गुणमयी माया तो दो माया बताया एक जीव माया एक गुण माया ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है एक आवरणात्मिका जीव माया एक विक्षेपात्मी का जीव माया। यानी एक माया ने तो हमको हमारा अपना असली रूप भुलाया मैं आत्मा हूं भूल गए, मैं शरीर हूं ये हमारी फीलिंग हो गई ये आवरण आत्मिका माया ने हमारा सर्वनाश किया नंबर दो विक्षेपात्मिका माया क्या हमारे मन का अटैचमेंट संसार में कर दिया इसमें सुख है चल लग गए पीछे तो ये जीव माया को ज्ञानी लोग जीत लेते हैं गुण माया को नहीं जीत सकते वो तो मामे मुझे प्रपद्यन्ते मायामेतां में माम एव एव शब्द का प्रयोग है जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं सात चौदह गीता ये माया शक्ति ऐसी है और ये एक दिन आई ऐसा नहीं याद रखना ये माया बद्ध जीव ही है सदा से जैसे जीव आज ऐसे माया अजा वे कह रहा है बजा और ये आजा का आजाही आजाया श्वेता शोर उपनिषद एक नौ अस्तु ऐसी माया अनाधिकाल से हमारे ऊपर हावी है लेकिन आपको तो बताया ना भगवान इसको हटा सकते हैं अब भगवान कब हटाएंगे जब वो चाहेंगे और कब चाहेंगे जब हम चाहेंगे हम कब चाहेंगे ये तो हमको पता होना चाहिए जब हम अपने आप को जान लेंगे मैं कौन मेरा कौन जब ये प्रश्न हल हो जाएगा तो भगवान माया को हटा लेंगे तदर्थ कर्म ज्ञान दो मार्गों का निरूपण किया गया कि वेदों में बड़ा डिटेल है अस्सी हजार वेद की ऋचाए कर्म की हैं, लेकिन उनका अधिकारित्व तो बड़ा कठिन है एक मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर में एक स्वर गलत हो जाए तो यजमान का नाश कर दे करने वाले का नाश हो जाए और मिले क्या स्वर्ग हमारे लोग कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा इतना परिश्रम किया और मिला स्वर्ग जिसको वेद ने कह दिया वेदअंते प्रमूढ़ा वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं मुंड को उपनिषद एक दस और ज्ञान के विषय में भी आपको बताया गया कि उसका तो अधिकारित्व ही असंभव है मन पर कंट्रोल हो तो पहला अध्याय शुरू हो सतयुग में जो असंभव था वो कल में कौन मन पर कंट्रोल करके तब जाएगा ज्ञानी के पास कि हमको बताओ ज्ञान मार्ग क्या होता है और फिर भी आत्मज्ञानी कि एक चीज रह जाएगी तीन आवरण होते हैं असत्वा आवरण अभाना पादक आवरण अननंदा पादक आवरण तो असत्वा पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से थियरी की नॉलेज से चला जाता है ये तो कर लेंगे और अभाना पादक आवरण प्रैक्टिकल ज्ञानिया जो हजारों जन्मों तक जन्मांतर सहस्रेशु साधना करे तो अभाना पादक भी आवरण चला जाएगा और युगों में और अनानंदा पादक आवरण तो भगवत कृपा से ही जाएगा ऐसे ही हमारे ऊपर जो हाबी है विद्या माया और अविद्या माया यानी वो गुणमयी माया जो तीन गुण वाली है उसमें दो गुण वाली माया को अविद्या माया कहते हैं रजोगुणी तमोगुणी को और सत्तुणी माया को विद्या माया कहते हैं तो रजोगुणी तमोगुणी माया को तो जीत लेते हैं ज्ञानी लोग लेकिन सत्य माया अर्थात विद्या माया को कोई ज्ञानी नहीं जीत सकता क्यों इसलिए कि ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है ध्यान दो इस पॉइंट पर ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है क्यों उसका मन प्राकृत है भक्त का ध्यान तो प्राकृत है नो, हाँ, प्राकृत है लेकिन अविद्या नष्ट होने के बाद भक्त के हृदय में स्वरूप शक्ति आती है भगवान देते हैं और उनका ब्रह्म तो कुछ देता नहीं वो तो उदासी गुण संग्रहित तो। शंकराचार्य कर भवानाता का परमिह भेद जीवन गति अकस्मादस्मा यदि न गुरु से स्नेह मथ तसस्वीतर मल जठ रेस्मिन बड़ी हंसी की बात है शंकराचार्य ने कहा है हसी न उड़ाना उनकी वो महापुरुष है उन्होंने अपने ब्रह्म से कहा महाराज आप तो सत्ता मात्र है हाँ, ना शरीर है ना मन है ना बुद्धि है ना कुछ करते धरते हैं हा तो आपसे कुछ मांगे तो मिलेगा कहा से आपके कहने ही नहीं सुनते ही नहीं उदासीन अगर होगा भी कान तो हुआ करे उदासीन आदमी जो है वो किसकी किसी को सुनते ही नहीं लेकिन एक प्रार्थना है फिर बोले अरे जब सुनते ही नहीं तो प्रार्थना क्या करने, कर रहे हो आ, भूल गए भूल गए जगत गुरु भूल गए और कहते हैं हे, हे ब्रह्म तुम मेरे हृदय में आके बैठ जाओ नंबर एक वो तो हृदय में रहते ही है ये क्या प्रार्थना कर रहे हो नंबर दो तुम जिससे कह रहे हो वो सुनेगा मानेगा करेगा वो चलता फिरता है क्या जो आएगा हा हा फिर क्यों बोल गए अरे वैसे ही बोल गएस <laughs> महापुरुषों की बात में टांग नहीं उड़ाना वो स्वतंत्र होते हैं स्वयरम चरम परीक्षित ने पूछा भगवान ने महाराज पर के साथ क्यों किया महाराज सुखदेव <laughs> परमंश ने कहा यदपजेब तृप्ता स्वीर चरन्दी मुनय तस्य तपुषा कुत एवं बंध अरे गधे भगवान की बात तो तू छोड़ दे जो भगवान को पा लेता है वही से अच्छा चारी हो जाता है उसको न पाप छू सकता है न पुण्य भगवत प्राप्ति करने वाले को तो भगवान के लिए तू खोपड़ी लगा रहा है अरे उन गोपियों के साथ भगवान ने रमण किया और गोपियों के तो अंदर बैठे ही है अनाधिकाल से उसको क्या करेगा तू वो निकालेगा तू तो भगवान को वो तो सबके अंदर बैठे कौन पतिब्रता दुनिया में ऐसी है जिसके अंदर भगवान न बैठे हो अरे कहा जाएगा कोई भगवान को छोड़ करके दस तैतीस पैंतीस अरे गोपी नाम तत्पति देहिनाम योन चरती वो तो गोपियों का पति भी है गोपियों के पतियों का भी पति है वहां खोपड़ी लगा रहा है तो। बड़े जोर से डांटा <laughs> परीक्षित को तो भगवान की बात तो अलग रखो महापुरुष ही जिसको भगवान अपनी सारी शक्ति दे देते हैं वही माया का कार्य करते हुए माया से परे रहता है करोड़ों मर्डर करने वाला अर्जुन करोड़ों ब्रह्म हत्या करने वाले हनुमान जी सबसे प्रिय है भगवान के उन्होंने कुछ किए नहीं हम सब लोग गवाही हैं, मर्डर किया है नहीं कैसे किया तुम्हारी गवाही दो कौड़ी की है तुमने देखा ना हाथ से धनुष बाढ़ चलाया गदा चलाया हनुमान जी न अंदर क्या था ये जानते हो अंदर तो हम जानते नहीं तो फिर तुम क्या निर्णय करोगे कर्म तो अंदर से होता है मन से कृतम राम न शरीर कृतम कृतम योग वासिष्ठ वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था राम को मन से किए हुए कर्म ही कर्म है तन से किए हुए कर्म कर्म नहीं होते उनका कोई फल नहीं होता ये तन देखो एक चमड़े का है हाँ। इसी से बाप को चिपटाया माँ को चिपटाया बीबी को चिपटाया बेटे को चिपटाया दुश्मन को भी चिपटा लिया होली के दिन हा, हा। चिपटाने का ढंग एक है लेकिन सब में अलग अलग भाव है अंदर की मशीन देखो हमने देखा एक भाई बहन को चिपटा रहा है आ, इन दोनों में है कुछ गड़बड़ तुरंत दुर्भावना हो गई एक बार इलाहाबाद में हम छोटे थे हमारी एक बड़ी बहन थी वो साथ जा रहे थे रिक्शे पर हम दोनों पीछे से दो लड़के आए उनने कहा जोड़ी बड़ी पड़ी जा उनके दिमाग में यही निकला तो अलग अलग अंदर भावना जो हमारी है भगवान वो नोट करते हैं क्रियाएं नोट नहीं करते तो अब आप लोग समझ गए जीव क्या ब्रह्म क्या माया क्या और हम लोग अगर ये समझ ले मैं कौन मेरा कौन तो ये माया भगवान के द्वारा हटा ली जाए और ये भी ध्यान लीजिए एक बार माया हट गई तो फिर दोबारा नहीं लग सकती उसकी हिम्मत नहीं अरे वो बेचारी तभी लगेगी दोबारा जब भगवान लगावे वो तो जड़ वस्तु है ना वो कैसे उछल के लग जाएगी किसी को भगवान कैसे लगा सकते हैं अपने भक्त के उनका तो चैलेंज है क्षिप्रम भवते धर्मात्मा सच्छा निगच्छति कौन ते यो प्रति जानी में भक्त प्रणश्यतीस गीता ये भगवान ने कहीं गीता में नहीं कहा मेरा धर्मात्मा आत्मा धर्म पालन करने वाले का पतन नहीं होगा ये कहीं नहीं कहा कि ज्ञानी का पतन नहीं होगा केवल भक्त के लिए चैलेंज किया अर्जुन कान खोल कर सुन ले मेरा चैलेंज है भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि मैं संभालता हूं उसको तो कर्म से भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा ज्ञान से भी नहीं होगा इसलिए हमने भक्ति की शरण ली और आपको तो बताया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं और अगर भक्ति मिल जाए तो फिर बड़े बड़े निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी ध्यान दो ये शब्द ब्रह्मानंदी एक आत्मानंदी होते हैं एक ब्रह्मानंदी जो अपनी शक्ति से कमा करके ज्ञानी बनते हैं वे आत्मानंदी हैं और जो आत्मानंदी बनने के बाद भक्ति करते हैं और भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मानंदी होते हैं तो ब्रह्मानंदी भी अपने ब्रह्मानंद को भुला देता है और इस विषय में आपको कलयुग के ज्ञानियों को बताया था इसके बाद द्वापर के ज्ञानियों को भी बताया अब त्रेता के ज्ञानियों का जो नेता था उसके विषय में समझिए कौन थे उनका नाम ही है विदेह जनक उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ और जनक ने अपनी जानकी के विवाह के लिए स्वयंबर रचा उसमें बड़े बड़े वीर बड़े बड़े राजा त्रैवलोक विजयी रावण भी आया कि धनुष जो उठा ले उठा ले वो सीता उसको पति बना लेंगी हमारी बेटी तो राम खड़े थे यज्ञ में देखने गए थे वो। तोड़ने नहीं गए धनुष को कहीं उत्सव होता है जब कोई विशेष सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं तो देखने वाली भी तो जाते हैं ना अरे ऐसा मौका नहीं मिलेगा राम को लक्ष्मण को देखा जनक ने आ, हालत खराब हो गई अरे कोई जनक स्त्री तो थे नहीं कि पुरुष को देख के कुछ उनके अंदर कामना आ गई काम भाव की अरे जनक भी पुरुष राम भी पुरुष लेकिन इन्हें ही बिलोकत ति अनुरागा बार बस बारह बस ब्रह्म मन त्यागा जबरदस्ती मन ने अपना ब्रह्मानंद भुला दिया ब्रह्मानंदी को जब ब्रह्मानंद मिल जाता है तो सदा मिला रहता है वो माइनस नहीं होता कभी जहां रहे करोड़ो स्त्रियों में रहे करोड़ो राज्य करें उनका ब्रह्मानंद बना रहेगा कोई गड़बड़ नहीं हो सकती वहां माया नहीं जा सकती उन्होंने देखा ये कौन है जिसने हमारे ब्रह्मानंद को बिगाड़ दिया ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं बिगाड़ सकता और कोई कौन बचा माया वो क्या बिगाड़ेगी बिचारी ब्रह्म ही है एक नहीं दोनों उभय रूप धरी की सोई आवा ब्रह्म जो निगम ने ती करावा उभय रूप धरी अरे राम के लिए तो ठीक है लक्ष्मण को भी कह रहे हाँ। कुल लक्ष्मण तो महापुरुष थे महापुरुष नहीं थे राम रामे लक्ष्मण बने थे कृत्मान चतुर्विधम रामायण कह रही है राम ने अपने को चार बना दिया था राम लक्ष्मण भरत तत्रघ जैसे श्री कृष्ण बलराम अनुरुध प्रद्युम्न ये चार हरि सहज विराग रूप मन एक सहज वैराग्य होता है और एक साधन वैराग्य होता है साधन वैराग्य कैसा होता है उसमें होशियार रहना पड़ता है कहीं हमारी आसक्ति ना हो जरा से गड़बड़ हुआ गया और सहज वैराग्य मैंने नेचुरल करना नहीं पड़ता क्योंकि माया तो चली गई अब वो दोबारा तो आएगी नहीं वो सहज विरागी होता है इनकी तरफ से मेरी आंख हटी नहीं रही बस देखते जाओ क्यों वो कुछ नए नए आंख बंद भी कर दे और फिर देखे अरे आपके तो और सुंदर हैं, बंद करके फिर देख अरे अबके तो कमाल हो गया ये क्या जादू है इनके शरीर में ये विदेश जनक का ये हाल है इन जनक के यहा वेद व्यास ने सुखदेव से कहा था कि जाना एक बार तो इनकी तीन पीढ़ियां थी इनके महल में एक दरवाजा फिर दूसरा हॉल फिर एक दरवाजा फिर एक हॉल तब फिर वहां वो बैठते थे तो वहां गए सुखदेव परमहस तमाम ऐश्वर्य के सामान फैला रखे थे जनक ने उनको मालूम था कि वेद व्यास ने भेजा है परीक्षा के लिए वो तीनों में गए नंगी स्त्रिया खड़ी कर दिया जनक ने आ, देखते गए कहीं कोई अंतर नहीं कहीं आश्चर्य नहीं थोड़ी देर और देखें ये भी नहीं कहीं गुस्सा आ जाए ये भी नहीं ऐसे देखते रहे और चलते गए वो जनक उनका ये हाल हो गया तो फिर इसका मतलब सगुण साकार में कोई बात जरूर है क्योंकि ब्रह्मानंद माइक आनंद तो है ही नहीं भाई जगदानंद से भगवदानंद तो कमाल का हो होगा ये जगदानंद नहीं है वही रामानंद वो भी है ब्रह्मानंद भी राम का ही तो वो स्वरूप है वो लाइट जिसे कहते हैं ताहोर अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल भगवान के शरीर की लाइट को तो ब्रह्म कहते हैं और ऊपर चलो सत्युग में आनकाधिक तो परमहंस ब्रह्मा के पुत्र सदा छोटी सी उम्र में रहने वाले चार भाई सनक सनंदन सनक कुमार सनातन नंगे वो आगे बड़े होते ही नहीं और पैदा होने के पहले ही से परमहंस भगवान के अवतार भी माने गए हैं लेकिन ब्रह्मानंद में लीन थे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में एक बार भगवान के लोक में गए वैकुंठ वहां देखा भगवान को और उनके चरण पर तुलसी रखी थी तो प्रणाम किया तस्बिंद नयन से पदार बिंद किंजल्क मिश्र तुसी मकरंदु अंतर्गता स्विवरेण चकार तक्षोभ चित्त तन्व जैसे ही भगवान के चरण की सुगंधी मिश्रित तुलसी की सुगंध उन आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र सनकादिक परम हंसों के नासिकारंध्र में प्रविष्ट हुई वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद गया शरीर में कंप आंखों से आनंद के आंसू और बोले ये तीन पंद्रह तैतालीस भागवत काम भव स्वृज नीर निर सुन सचे तो लिव महाराज हमको नरक में बास दे दो परमहंस नरक में बास मांग रहा बशरते की हे शर्त भी लगा दिया बशरते की सगुण साकार भगवान का प्रेमानंद मिलता रहे ऐसा नरक अनंत कोटि ब्रह्मानंद से भी बड़ा है इस अनकादित परमहंस कह रहे हैं इन्हीं के भाई हैं नारद जी जिन्होंने ग्रंथ लिखा नारद स्मृति कर्मकांड, फिर नारद पांचरात्र कर्म प्लस भक्ति फिर नारद भक्ति सूत्र केवल भक्ति अपने भक्ति के ग्रंथ में इनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा महापुरुष आप किसको मानते हैं वेद व्यास ने शंकर जी को माना था ना? मैंने बताया था आपको वैष्णवा यथा यथाशंभु नारद जी कहते हैं नहीं नहीं सबसे बड़ा महापुरुष कौन है मैं बताऊं यथा ब्रज गोपी का नाम ब्रज की गोपियां सारे महापुरुषों में टॉप करती हैं उनका प्रेम भगवान का एक कानून है ये यथा माम प्रत्यंते भजाम में हम गीता चार ग्यारह जो जैसे मेरी भक्ति करता है मैं भी उसी भाव से उससे भक्ति करता हूं ये कानून उसने प्रियतम माना तो हम प्रेयसी मान लेंगे उसने हमको बेटा माना हम बाप मान लेंगे मां मान लेंगे उसको लेकिन गोपियों के आगे झुक गए और कहा न पारय हम निरबद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधाषापी या महा भजन दुर्जर गे श्रृंखला मैं गोपियों का ऋणी हूं कुछ नहीं दे सकता मेरे पास है ही नहीं ऊने के लिए तुम तो कहते हो प्रपथ अरे तो ये मैं औरों के लिए कहता हूं गोपियों के ऋण से मैं ऊण नहीं हो सकता उनके प्यार का तो मैं कर्जदार रहूंगा सदा उन ब्रज गोपियों का इतना ऊंचा स्थान नारद जी ने दिया अब चलो एकदम प्रारंभ में प्रारंभ में तो भगवान है अरे भगवान के बाद भगवान के बाद कौन हुआ पहले हमारे पिता महा ब्रह्मा ब्रह्मा नाभि से प्रकट हुए तामाध्य ने कहा संसार बनाओ कैसे बनाऊ कोई सामान तो है ही नहीं छत लाखों वर्ष समाधि लगा के लौट आए हम नहीं बना सकते तो भगवान ने पावर दिया वो ब्रह्मा जो संसार को जिसने प्रकट किया है उससे बड़ा कौन ज्ञानी योगी होगा वो कहता है तदस्तु मेनाथ स भूरि भागो भवेत्रातिरस्म ये नहे कॉपी भवजना भूत तव पाद पल्लवम अहो भाग्य महो भाग्यम, भाग्यम नंद गोप्रजौ कसा यूर्ण ब्रह्म सनातनम तूरिभा जन्म किम प्यटव्या यद गोकुले कतमाघ्रि रजोिषेक यज्जीत निखिल भगवान्कुंदस्व्याज श्रुति श्रुतिमिद्यमेव दस चौदह तीस दस चौदह बत्तीस दस चौदह चौतीस ब्रह्मा कह रहा है कि इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई पक्षी बना दो कोई पेड़ बना दो बड़ मांग रहा है भगवान से ब्रह्मा सोचो गोपियों का स्थान कहाँ है और फिर भगवान से डर करके एक क्वेश्चन कर रहा है नाराज एक बात पूछूं आप पूछो पूछो पूतना आपको मारने के लिए आई थी स्तन में जहर लगा के हाँ हाँ आई थी आपने उसको दंड देने के बजाय गो दे दिया हा दे दिया तो तुमसे क्या मतलब हे महाराज मतलब नहीं है लेकिन हमारी सृष्टि वाले पूछेंगे हम तो पितामा सबके ये भगवान तो अंतर जानी है उसके भावना के अनुसार फल देते हैं तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था ठीक है वो, लेकिन ऐसा है कि उसका आस्तन जब मेरे मुंह में चला गया तो मेरी माँ हो गई चलो, ये तो तुम्हारा धांदली कहते हैं इसको हमारे दुनिया वाले धींगा मुश्ती कहते हैं इसको अरे जो कहे कहते रहे हम तो इसकी परवाह नहीं अच्छा एक बात बताइए महाराज कि जब आपने उसको अपना लोक दे दिया तो गोपियों को क्या देंगे जिन्होंने आपको तन मन प्राण सब दे दिया और जब सोदा ने अपना स्तन पिला के आपको बड़ा किया इन लोगों को क्या देंगे सद्वेशादिपूत आप सगुला शकुला पूना का उद्धार किया सु उसके भाइयों का भी कर दिया आघासुर बकासुर सब गो लोग गए साध्वे साध पिपूतना ये सब गो चले गए तो यद्धामार्थ मार्थ प्रिया प्राणाया जिन लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पित किया उन गोपो को क्या गोपियों को क्या देंगे भगवान ने इसे नीचे कर लिया उन्होंने कहा रहेंगे ऋणी रहेंगे उससे बड़ी चीज कोई मेरे पास नहीं है देने को ये ब्रह्मा से लेकर वर्तमान काल के शंकराचार्य मधुसूदन सरस्वती आदि के समस्त ज्ञानियों का दोनों अनुभव निराकार ब्रह्मानंद का पहले हो चुका था वे बरबस सगुण साकार प्रेमानंद में विभोर हो गए इससे सिद्ध होता है कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद से सगुण सबिशेष प्रेमानंद में कोई विचित्र वैलक्षण्य चमत्कार है भगवान दो नहीं आनंद दो चार नहीं लेकिन जैसे मैंने बताया था <coughs> कि गुण और मिश्री में फर्क मानते हैं हम लोग ऐसे लीला रस गुण नाम रूप इत्यादि जो भगवान के सगुण साकार में मिलता है वो सब निर्गुण निराकार में नहीं मिलता इसलिए वे बड़े बड़े जो ज्ञानियों के नेता हैं, वे भी प्रेमानंद में विभोर हो गए तो फिर क्या मतलब हुआ मतलब भक्ति में इतना सौरस्य है लेकिन ये भक्ति मन के अटैचमेंट को नहीं कहते हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में या महापुरुष में मन लग जाए ऐसे लोगों को वो जो भक्ति है इस भक्ति का ये चमत्कार नहीं है वो कोई और भक्ति होती है जिसमें ब्रह्मानंदी पागल हो जाता है वो और भक्ति क्या होती है फिर बताएंगे बोलिए लाडली लाल की